शांत हो जाओ शांत हो जाओ विक्रांत ने स्वाति का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा उसके साथ ही वो स्वाति को लेकर जंगल से बाहर की तरफ निकलता जा रहा था ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता ये सब तुम्हारा वहम है फालतू तो सोच सोच कर खुद को परेशान मत करो विक्रांत स्वाति को समझाता हुआ जंगल से बाहर जाने के रास्ते पर जा रहा था उसे अच्छे से याद था कि वो विदेशी आदमी किसी रास्ते से यहाँ पर आया हुआ था ऐसे में वो उसी रास्ते से होते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे, उस उसे किसी किसी क्यूँकिंग की चाबी भी मिली थी जो की इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वो यहाँ पर किसी कार से आया हुआ था इस वक्त विक्रांत उस विदेशी की कार को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था जंगल में बी फॉर्म वाले रास्ते से होते हुए विक्रांत बाहर निकला आया जंगल से बाहर निकलते ही दूर समुद्र का किनारा दिखने लगा समंदर की लहरों की आवाज कानों तक साफ सुनाई दे रही थी जंगल से बाहर आते ही विक्रांत ने कार की चाबी के अनलॉक वाले बटन को दबाना शुरू कर दिया ताकि अगर कार आसपास हो तो उसकी लाइट जल उठे शुरू में तो चाबी का बटन प्रेस करने के बाद भी कार का कुछ पता नहीं चला लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ही दूरी पर अचानक से कार का इंडिकेटर जलता हुआ नजर आया चलो जल्दी वो खड़ी है गाड़ी विक्रांत ने स्वाति का हाथ पकड़ कार की तरफ इशारा किया स्वाति अभी भी जंगल वाले भूत की वजह से काफी डरी हुई नजर इलेक्ट्रिक कार, कार थी इसमें सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते थे कार का साइज इतना छोटा था की इसे देखकर विक्रांत को एक बार की लेरानी हुई की आखिर कैसे वो विदेशी इसमें बैठ कर आया होगा क्यूँकी वो काफी लंबा चौड़ा था और उसे इस साइज की छोटी कार में बैठने में काफी दिक्कत भी हुई होगी हालांकि इस तरह की छोटे-छोटे इलेक्ट्रिक कार लैंडिंग आइलैंड में काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। यहाँ पर लगभग हर घर में इस तरह की एक दो इलेक्ट्रिक कार देखने को मिल जाती है इस तरह की इलेक्ट्रिक कार सस्ती तो होंगी ही साथ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती है अभी इंडिया में इस तरह की गाड़ियां देखने को नहीं मिलती है विक्रांत ने स्वाति का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाया और फिर खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया सर वो विदेशी कहाँ गया मेरी गोली से उसकी डेथ तो नहीं होगी सच में उसे गोली लगी थी क्या अब जाकर स्वाति को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो ने पहले, पहले तो अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन जब उसने नोटिस किया कि स्वाती काफी हुई है तो फिर उसने स्वाति को समझाते हुए कहा बट तुम चिंता मत करो उसी ने हमें झूठे मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की थी गन ड्रोन से उसने एवी का मर्डर किया था सो ठीक ही किया था उसको मार के स्वाति है विक्रांत की तरफ देखने लगी फिर उसने कुछ देर तक शांत रहने के बाद बड़ी उत्सुकता से सवाल किया अच्छा सर अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं विक्रांत ने तुरंत जवाब दिया लेकिन बस इतना पता है कि हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते जल्दी से जल्दी हमें इस जगह से बाहर निकलना है किसी सेफ प्लेस पर जाएंगे फिर वहां बैठकर सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे लेकिन हाँ पहले तुम ये बताओ तुम्हें ये गन कहा से मिली और तुम तुमको मैंने वहां रुकने के लिए कहा था ना तो फिर तुम वहाँ से भागी क्यों विक्रांत ने अपनी टेडी करते हुए कहा अरे सर मैं मैं वहां से भागी नहीं एक्चुअली मैं आपको ये गन देने के लिए ही आई थी स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा जब हम वहाँ पुलिस वालों से फाइट करके कार लेकर भाग रहे थे तभी मैंने उसका गन उठा लिया था लेकिन उसके बाद से हम इतनी हड़बड़ी में थे की मुझे ध्यान ही नहीं रहा की मैं आपको ये गन दे दू फिर जब आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए तब अचानक से मुझे गन्न का ख्याल आया मुझे लगा कि मुझे आपको यह गन्न दे देना चाहिए मैं तुरंत आपके पीछे भागी आपके जाने के तकरीबन पांच मिनट बाद ही मैं निकली वहां से फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे उस विदेशी की आवाज़ सुनाई पड़ी वो इंग्लिश में कुछ बोल रहा था मुझे लगा आपकी उसके साथ फाइट हो रही है सो मैं भागती हुई वहां पहुंची आप उसे लड़ रहे थे फिर अचानक से वो मेरी तरफ भागा मुझे लगा कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया मेरे हाथ में गन्द थी मैंने तुरंत ही शूट कर दिया ओ, फिर पता है सर स्वाति ने अपनी आंखें बड़ी करते फिर तेजी से उसको शूट किया फिर जैसे ही उसको शूट किया मेरे सामने एक भूत आ गया बहुत अजीब सी शक्ल थी उसकी मैं बिल्कुल डर गई मैंने उसके सामने भी गोली चला दी लेकिन फिर मैं अपनी जान बचाकर भागने लगी इसी चक्कर में मैं आगे जाकर पेड़ से भिड़ गई लेकिन सर आप भी तो वही खड़े थे आपने उस भूत को नहीं देखा स्वाति ने अपनी भाई ठेढी करते हुए विक्रांत से सवाल नहीं जब वहा कुछ ऐसा था ही नहीं तो कहाँ से देखूंगा स्वाति की स्वाति के हाथों में मेमोरी रखते बताया कि इस मेमोरी कार्ड में उसके और स्वाति के निर्दोष होने का प्रूफ है तब जाकर स्वाति ने थोड़ी राहत की सांस ली उसके चेहर पर कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था उसने तुरंत ही बैग में से लैपटॉप निकालकर उसमें इस मेमोरी कार्ड को लगा दिया इसके बाद मैं मेमोरी कार्ड में से पड़े वीडियो को प्ले कर दिया विक्रांत ने अब तक गाड़ी के जंगल एरिया से बाहर निकलकर हाईवे के किनारे एक सीक्रेट प्लेस पर लगा दिया था यहाँ पर वो दोनों रुक कर ड्रोन के फुटेज को बड़े ध्यान से देख रहे थे फुटेज में साफ दिख रहा था की होटल के रूम पर घुसते वक्त विक्रांत और स्वाति के बीच काफी हंसी मजाक चल रहा था इसके बाद स्वाति बाथरूम की तरफ जाती है और फिर कुछ ही मिनट में होटल के दरवाजे पर पुलिस खड़ी नजर आ रही है इसके बाद विक्रांत पुलिस वालों के साथ फाइट कर रहा है और फिर वो होटल की बालकनी से कूद भागता है इसी बीच ड्रोन में लगे गन में एक बार उस फॉरनर द्वारा गोली भी भरी जाती है और फिर उसके बाद इसी ड्रोन से एवी का मर्डर भी होता है कुल मिलाकर इस मेमोरी कार्ड में इतना पर्याप्त फुटेज मौजूद था जिसे विक्रांत और स्वाति की बेगुनाही साबित हो सकती थी वाह सर अब हम बच जाएंगे। स्वाति ने खुशी से चहकते हुए कहा चले अब देर किस बात की हम लोग पुलिस स्टेशन चलकर ये फुटेज पुलिस को दे देते है नहीं नहीं रुको अभी विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा है क्या नहीं मतलब क्या बातें करे सर स्वाति ने खींचते हुए कहा अब कितना सबूत साफ दिख तो रहा है ना कि हमने कुछ नहीं किया अरे नहीं तुम समझ नहीं रही विक्रांत ने अपनी भोई टेडी करते हुए कहा क्या पता इसका कोई और साथी भी हो तो हमें उसका कुछ पता नहीं है ना अभी अरे क्या बातें करे सर आपको अभी भी उसके साथी की चिंता है स्वाति ने भी अपनी भोई टेढ़ी करते हुए विक्रांत से सवाल किए अरे सर होगा उसका कोई साथी हमें उससे क्या मतलब हम चल के पुलिस को एविडेंस दे देते है और खुद को इनोसेंट प्रूफ करके निकलते है इस मामले से बाद में पुलिस को जो करना होगा करेगी वो लोग ढूंढेंगे इसके साथी को देखिए सर अभी हम लोग वैसे भी बहुत ही प्रॉब्लम झेल चुके हैं अब मुझे किसी और पचड़े में नहीं फंसना अभी एक रास्ता मिला है चुपचाप निकलते हैं यहाँ से स्वाति ने बेहद सीरियस होते हुए कहा अच्छा विक्रांत थोड़े सख्त लैजे मैं ये बताओ अगर उनके पास और भी गण रोन हुए तो और उन्होंने इसे हमारे पीछे लगा दिया तो, तो क्या करोगे